गीता, भाष्य अध्याय शांक्या तथा च सती ऐसा ऐसा हो ऐसा होनेशे जि ध्रुवो मृत्यु्रुव जन्म मृतसपरिहार्य थे नम शोचमर्हसी जात से ही लब्धनमो ध्रुव अव्यभिचारी मृत्युः मरण ध्रुव जन्म च से अपरिहार्यः अयम् जन्म मरण लक्षणः मरणलक्षण तस्मिन् तस्थे अपरिहार्ये अर्थे न तम शोचितम अर्सी जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव निश्चित है इसलिए यह जन्म मरण रूप भाव अपरिहार्य है अर्थात किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं है कार्यकरण संघातात्म कानी संघातात्मक अपिभूता उद्देश्य शोको न युक्त करतुम यतः कार्यकरण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है क्योंकि अव्यक्तादी भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्ता अव्यक्तना तपरिदेवना अव्यक्तानि अव्यक्त अदर्शनम अनुपलब्धि आदि यहाँ भूता पुत्र मित्र कार्यसाता अव्यक्तादी भूता उत्पत्ते हैं अव्यक्त यानी न दिखना उपलब्ध न होना ही जिनकी आदि है ऐसे ये कार्यकरण के संघात रूप, पुत्र मित्र आदि समस्त भूत आदि है अर्थात जन्म से पहले ये सब अदृश्य थे च चाग चा मरणाद अव्यक्त मध्या अव्यक्त निधना पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम मरणम येषाता अव्यक्त निधना मरणाद उर्ध्वम अपि एव अभी अव्यक्तता प्रतिपद्यर्थ उत्पन्न होकर मरण से पहले पहल बीच में व्यक्त है दृश्य है और पुनः अव्यक्त निधन है अदृश्य होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको अव्यक्त निधन कहते हैं अभिप्राय यह कि मरने के बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं तथा च उतम पपति पुनस्ादर्शन गत नासो तव न तस् वृथा का परिदेवना ऐसे ही कहा भी है कि यह भूत संघात अदर्शन से आया और पुनः अदृश्य हो गया न वह तेरा है और न तू उसका है व्यर्थ ही शोक किस लिए त्र का परिदेवना को वा प्रलाप अदृष्टदृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत सूत्रांग इनके विषय में अर्थात बिना हुए ही दिखने और नष्ट होने वाले भ्रांत रूप भूतों के विषय में चिंता ही क्या है रोना पिटना भी किस लिए है दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा किम एव एवं उपालभे उपालभे भ्रांति निवित्ते कथम दुर्विज्ञेय अयम आत्मा आह जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्व दुर्विगेय है सर्व साधारण को भ्रांति करा देने वाले विषय में केवल एक तुझे ही क्या उलाहना दूँ यह आत्मा दुर्विग्ञेय कैसे है सो कहते हैं आश्चर्य पश्यति क्य देनम आश्चर्य तथा चान्य आश्चर्यत चैनम शुणोतीनम वेद कस् आश्चर्यद आश्चर्य अदृष्टपूर्व अद्भुत अकस्मा दृश्यमनम तुल्यम आश्चर्यद इव एनम् आत्मा पश्यति कचिथ पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्मात् दृष्टिगोचर हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत है इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्यमय वस्तु की भांति देखता है वद एनम वदति तथा अन्यः वद च एनम अन्यः शुणोती श्रुत्वा, दृष्ट्वा, उक्त्वा अपि एनम वेद न च एव कशि वैसे ही दूसरा कोई एक इसको आश्चर्यवत कहता है अन्य कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है एवं कोई इस आत्मा को सुनकर देखकर और कहकर भी नहीं जानता अथवा यह अयम आत्मा पश्यति स आश्चर्यतुल्यों यो वजती यृणोती स अनेक एव भवति अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः अथवा जो इस आत्मा को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है अभिप्राय यह कि अनेक शहस्त्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है अथ इदानिम प्रकरणाथम उपसंघरण ब्रुते अब यहाँ प्रकरण के विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं देशी नित्यम अवध्योम देहे सर्वस्य सर्वस्वरत तस्मा सर्वाणी भूतानि न तम सोचितु अर्सी दे शरीरी नित्यम सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यो च तत्र अवध्य अं देहे शरीरे सर्व सर्वगतवाद स्थावरादीसु स्थितः अपि यह जीवात्मा सर्व्यापी होने के कारण सबके स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है तो भी अवयवरहित और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्थाओं में अवध्य ही है सर्वस्य प्राणिजात जातस्य देहे वध्यमें अभी अयम देही नध्यो यस्मा तस्मा भीस्मादी सर्वाणी भूतानी उद्देश्य नम शोचम अर्हसी जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का नाश किए जाने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता इसलिए भीस्मादि सब प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक करना उचित नहीं है यह परमार्थतत्वापेक्षायाम शोको मोहो वा न संभवती उक्तम न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम एवं किंतु यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह करना नहीं बन सकता केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बन सकते किंतु सधर्म अच्छाख्य विकंपर्हसी धर्मा युद्धा क्षत्रिय न विदे सधर्मी सो सोधर्म क्षत्रिस्ुद्धम अपि अवेख्य तम न न विक इति अभिप्रायः स्वाभाद आत्मस्वभा पृथ्वी पृथ्वीजयद्वारण च इति धर्मा अनपेत परम धर्म तस्मा धर्म युद्धा श्रेय अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते ही यस्मा क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी विजय द्वारा धर्मपालन और प्रजारक्षण के लिए किया जाता है इसलिए धर्म से ओत परम धर्म है अतः उस धर्मयुद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है कुत चुद्धम इति उच्य और भी वह युद्ध किस लिए कर्तव्य है सो कहते हैं यदिछया चोपन्न स्वर्गद्वार सुखि क्षत्रिया पाथ लभंते युद्ध मेदृश यदिछया च्रार्थित उपपन्न आगत स्वर्गद्वारृत उद्घाटित ये तदृशम युद्ध लभन्ते क्षत्रिया हे पार्थ किम् न सुखी ने हे पार्थ अनिक्षा से प्राप्त बिना मांगे मिले हुए ऐसे खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं क्या वे सुखी नहीं हैं एवं कर्तव्यता प्राप्त अपि इस प्रकार कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी अथ चेतम धर्म संग्राम न कष्यसी ततःवध हिवा पापों वापस अथ चेत धर्म धर्मा संग्राम युद्धम न क्यस चेत तत तद कध महादेवादि समागम सगमनता हिवा कवल पापम अवाप्यसी यदि तो युक्त धर्म से ओत युद्ध नहीं करेगा तो उस युद्ध के न करने के कारण अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई कीर्ति को नष्ट करके केवल पाप को ही प्राप्त होगा न केवल स्वधर्म कीर्ति परित्याग केवल स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा इतना ही नहीं अकीर्ति चापिभूता ही कथिष्य व्य संभावितस्य च संभावित चाकृतिमानदतिच्यते अपि चा भूतानि कथयी ते तव धर्मात्मा इति एव अव्यं दीर्घका शूरित एवि मरणाद संभावित संभावितस्य च संभावित चकर्ते वर म सब लोग तेरी बहुत दिनों तक स्थाई रहने वाली अपकीर्ति निंदा भी किया करेंगे धर्मात्मा सूर्यवीर इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठा पाए हुए पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है अभिप्राय यह है कि संभावित इज्जतदार पुरुष के लिए अपकीर्ति की अपेक्षा मरना अच्छा है किमच भयादृणापर तम मश्यंतेम महारथा यशा चं बहुम भयाद् लाघव रणाद् युद्धाद् रहापरम निवित्तम् मश्य चिंत न कृपया महारथा दुर्योधन प्रभृत युधनादीना बहुमत बहुण युक्त बहुमतो भूता पुनः या लाघव लघु भाव जिन दुर्योधनादि के मत में तू पहले बहुमत अर्थात बहुत गुणों से युक्त माना जाकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे दुर्योधन आदि महारथिगण तुझे कर्णादि के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे दया करके हट गया है ऐसा नहीं कि तथा अवाच्यवादिष्य तवाहिता निंदस्तव साम्यम तुखतर लुखिं अवाच्यवाद अव्यक्त्यवाद बहूं अनेक प्रकारा वजिष्य तव अ शत्रवो निन्दन्तह कुस तव तदीय साम्यम निवातकयुद्धन वेते शत्रुगण करने में दिखलाए हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अनेक प्रकार के न कहने योग्य वाक्य भी तुझे कहेंगे तस्मात् निंदा प्राप्ते है दुखात दुखतरम नु किम ततः कष्टतरम दुखम न अस्त उस निंदा जनित दुख से अधिक बड़ा दुख क्या है अर्थात उससे अधिक कष्ट कर कोई भी दुख नहीं है